कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म का चरित्र पर प्रभाव कर्म शब्द कृ धातु से निकला है कृधातु का अर्थ है करना जो कुछ किया जाता है वही कर्म है इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्मफल भी होता है दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनका कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं परंतु कर्म योग में कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सन्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य अज्ञानवश व यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होना है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरण ज्ञान है तथा सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतने ही दुख से भी सुख और दुख जो जो आत्मा पर से होकर जाते रहते हैं त्यों त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में वह उसकी मानसिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक झुकावों की समष्टि ही है तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है और कभी कभी तो दुख सुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश दशाओं में हम यही देखेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र ने ही उनके अधिक शिक्षा दी है एवं प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही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 श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया तथा उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं यह न तो सेव में था और न पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही अतएव समस्त ज्ञान चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक मनुष्य के मन में ही निहित है बौधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है जिस मनुष्य पर ये जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे तथा आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप हो इस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना रोना सुख दुख हर्ष विषाद हमारी शुभ कामनाएं एवं शाप, स्थिति और निंदा ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं आत्मा के अभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुंचाए जाते हैं वे ही कर्म हैं यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ यह कर्म है तुम सुन रहे हो यह भी कर्म है हमारा सांस लेना चलना आदि भी कर्म है जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो उनके छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है उदाहरणार्थ यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हों और लहरों के किनारों से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक बड़ी भारी आवाज़ हो रही है परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ता पर जो ही ये सब शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तो ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है इसी प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन थी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 व्यक्ति का जिस सब शक्तियों के साथ संबंध आता है उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो व्यक्ति के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है मनुष्य तो मानो एक प्रकार का केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिला कर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है यह केंद्र ही प्रकृत मानव आत्मा है वह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है जिस प्रकार किसी चीज को अपनी ओर खींच लेने की उसमें शक्ति है उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है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 कर्मों से गठित होता है अतएव कर्म जैसा होगा इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं वे सभी धुरंधर कर्मी थे उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट दे सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी बुद्ध एवं ईसा मसीह में जैसी प्रबल इच्छा शक्ति थी वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और उसे हम आनुवंशिक शक्ति संचार भी नहीं कह सकते क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे हम नहीं कह सकते कि उनके पिता ने मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक शब्द भी निकाला हो जो ईसा मसीह के पिता के समान तो असंख्य बढ़े हो गए और आज भी हैं बुद्ध के पिता के सदस्य लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं अतः यदि वह बात केवल आनुवंशिक शक्ति संचार के ही कारण हुई हो तो इसका स्पष्टीकरण इस कैसे कर सकते हो इस छोटे से राजा को जिसके आज्ञा का पालन शायद उनके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न लाभ हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई तथा संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है उसका स्पष्टीकरण कहाँ आनुवंशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा तो इसका स्पष्टीकरण इस नहीं हो सकता बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए वह आई कहाँ से उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ अवश्य युग युगांतरों से वह उस स्थान में ही रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध तथा ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है यह सब कर्म द्वारा ही निमित्त होता है यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती संभव है कभी कभी हम इस बात को न माने परंतु आगे चलकर इसे हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है एक मनुष्य चाहे जीवन भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे हजारों मनुष्यों को धोखा दे परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था तब जीवन उसके लिए दुखमय और दुभर हो उठता है हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है हम किसके अधिकारी हैं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 या जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं संभव है तुम कहो कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है परन्तु यह तो ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है गीता का कथन है कर्मयोग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना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 मनुष्य अनेक प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता कुछ लोग यश चाहते हैं और वे यश के लिए काम करते हैं दूसरे पैसा चाहते हैं और वे पैसे के लिए काम करते हैं फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं और वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं फिर कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के इच्छुक होते हैं चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह को कोई सम्माननीय उपाधि दे दी जाती है कुछ लोग उसी के लिए प्रयत्न करते हैं विचार करके देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा अच्छी ही कही जा सकती है इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूं जिनमें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए एक कब्र बना दी जाती है और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे जरूरी काम होता है जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म किया करते हैं अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहितों को कुछ धन दे देते हैं जिससे कि वे उनके लिए मानव स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले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 गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता ये चीज़ें तो हमें उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जिंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिनते रहते हैं यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है परंतु लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता व्यवहारिक दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है प्रेम सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी अलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है वे तो हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं क्योंकि वे शक्ति की महान अभिव्यक्ति हैं पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य पाँच दिन उतना क्यों पाँच मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए बिना स्वर्ग नरक या अन्य किसी के संबंध में सोचे निस्वार्थता से काम कर सके तो वह एक महापुरुष बन सकता है यद्यपि इसे कार्य रूप में परिणित करना कठिन है फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल से हम इसका महत्व समझ समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म आत्मसंयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है एक चार घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़झड़ाती धर हुई आ सकती है अथवा सहीज घोड़ों को रोक सकता है इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किसमें होता है घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उन्हें रोकने में एक तोप का गोला हवा में काफी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है परंतु दूसरा दीवार से टकरा कर रुक जाने से उतनी दूरी नहीं जा सकता पर उस टकराने से बड़ी आहासी निकलती है इस प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है वह फिर तुम्हारे पास लौट तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है इस आत्मसंयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो जगत को अपने इशारे पर चला सकता है अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे तथा अपने इस अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को सयत कर ले तो इस भाव के समूल दष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो चार कदम आगे कुछ नहीं देख सकते इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी होते हैं हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तुलता होता है हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं हमसे दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं यह हमारी कमजोरी है शक्तिहीनता है